प्रज्ञान घन तान समुत्था तानैवानश्यति न प्रेत संज्ञा ओपाधिका श्रुति जो औधिक है वो विनाशी है कहा गया ये को प्रतिपादन करने वाली आत्मा ज्ञान का घन ज्ञान ही ज्ञान और कुछ नहीं एसेव्य भूतेव्य समुथाया भूत पांच भूतों का कार्य भूत से देह इंद्रियादि बनता है पांच भूत ही देह इंद्रियादि रूप हो गया इन्हें निमित्त है, भूतेभ्य इन्हें निमित्त से ये उपाधि समुत्थाय समुक उय अपने स्वरूप से उसके साथ जीवत्व का अभिमान प्राप्त करके ताने व अनुविनशित जब भूत नष्ट होता है भूत का कार्य देह नष्ट हो गया तो उसके पीछे वो भी नष्ट हो जाता है अथवा जब ज्ञान हो जाता है तो अभिमान छोड़ देता है तानी विस्प न प्रत्यय संज्ञा और प्रत्यय मृत्यु मनने का संज्ञा नहीं है ऐसे औपाधि के रूप से विनाशित प्रतिपाधि का सृष्टि दिखाते हैं। समुथाय उवाच उवाच विनश्यतिस्पष्टि उवाच याक्य येसो ऐसा प्रज्ञान घनात्मा भूतेभ्य समुत्थाय भूतों से देहन्द्रिया रूप से परिणत तो भूत से समुत्थ भूतभ्य निमित्त है पंचमी अवधि नहीं उपाधि में चारात्म्य अभिमान जीवत् अभिमान करके ताने व अनुविनश उनके पीछे देहादि नष्ट होने पर वो भी होता है औपाधिक का नाश है औपाधिक का नाश है विस्पष्ट मैत्रिये उपवासिपष्ट का याज्ञम्लोक मैत्री लेखत्नी सरकार से प्रज्ञान घना एक भूतेभ्यूतृपे द्रिया देहइंद्रिया भौतिक कार्ये पंचभूत कार्य भूत निमित्तभूतेमितिभ्य देहे इंद्रिया आदि उपाधि है इनसे समुत्थायक आदि सम्यक उत्थाय अर्थात जीवत्म प्राप्त अपने प्रज्ञान स्वरूप से अलग अलग करके अभिमान प्राप्त करके जो अभिमान को प्राप्त कर लिया उपाधि विशिष्ट हो गया तहन देहादि विनश्यति अनुनश्य देहादि नष्ट होने पर उसके पीछे नष्ट जाता है औपाधि का नाच होता है केस विनशत्सु तत्कृतम जीवत्न जहाँ की देहे इंद्रिया नष्ट होने पर उसके कारण जो विधिवत स्वाभिमानता उसको छोड़ देता है एवं प्रकार न सोपाधि का रूप से विनाशी तुम सोपाधि का आत्मा विनाशी है इसे आग्राम लिखा ने मै स्त्री को कहा है उचान अविनाशीवार अरे अयम आत्मा अनुच्छित इति श्रुत्या कुटस्थ तत्व तो विभिन्न प्रदर्शित अटस्थ से भिन्न कहा भिन्न ए कुटस्थ से भिन्न ए अरे मैत्री अयमात्मा अविनाशी आत्मा अविनाशी अनुच्छित धर्म अनुदर्म से उसका धर्म उच्चे नहीं होता है निश्चय कूटस्थ उसे भिन्न कहा गया और विनाशिकोपाधिकूटस्थ अविनाशी ये भी दिखाया देखाया अविनाशय मात्मे कूटस्थ प्रवेशसर्ग इ मसंग माता अयमात्मा अविनाशी अविनाशी अयमात्मा इति कुटस्थ प्रचित है कुटस्थ करके बताया जो विनाशी पूर्व में कहा गया तो अनुविन से पहले कहा उसके पश्चात कुत्व पृथक कहा गया उसे भिन्न है अभिनाशी मात्रा संसर्ग असंसर्ग है अवग्रह मात्र असंसर्ग मात्रा है देहादि नियंत्रित मात्रा उसके साथ असंसर्ग होता है आत्मा का संसर्ग नहीं होता है देहे इंद्रिया आदि के साथ आत्मा का संसर्ग नहीं असंसर्ग इत एवं असंगत्व से कीर्तना था कुटत्व को असंग कहा देहे इंद्रिया आदि के साथ उसका संबंध ही नहीं जो आदि के कारण उपाधि जीवत्विमान प्राप्त करता है वह अविनाश है पहले कहा और उठस्त से असंग देह के साथ उसका संबंध ही नहीं कहा गया मात्रा संसर्गत स्वयं भवती है अत्यात्म न मात्रा भी असंसर्गत मात्रा है मात्रा उनके साथ असंबंध है अविनाशित हेतु अविनाशी के कारण अविनाशी का कारण अविनाशित का हेतु क्या है असंग असंग होने से ये अविनाशी कहा उत्तर इत्या मात्रा संसर्ग संसर्गत असंगत्व से कीर्तना अविनाशी है मात्रा, मात्रा देहादयो दे मात्रा का क्या हाँ? देहा देहादि देहा दे। दे। का आविरात्मु संसर्ग दे के साथ आत्मा का संसर्ग असंसर्ग होता है तो? अविनाशी माता शंका करते हैं। छो के में आया नीवापेतम बाब किलेमहते न जीवो मृत जीव से रही तो अपेतम अपगतम अपब्रो के निष्ठा जीवापेतम जीव रहित बाव किला प्रसिद्ध है इधम मे दे चला गया तो देह नष्ट हो गया मरियते न जीव मिलते जीव नहीं मरता है जीव से रहित तो जीव चला गया तो देह नष्ट होता है तो जीव तो अविनाशी है औपाधिक अविनाशत्व तो प्रतिपाद्य जो औपाधिक जीव है जीवत्व तो औपाधिक तो है औपाधिक अविनाशित्व तो प्रतिपादन किया गया ऐसा शंका कम उत्तर देते है तस्तः देहांत प्राप्ति विषयतया देहांतर की प्राप्ति जीव न मिलते अन्य देहों को प्राप्त करता है शरीर नष्ट हो गया जीव इस देह से जाकर के अन्य देह को प्राप्त करता है यह नहीं कि जीव अत्यंत अविनाशी अर्थ नहीं है अभी देह नष्ट जब होता है मर जाता है कोई देह नष्ट हो गया जीव इस शरीर को छोड़ करके अन्य शरीर को प्राप्त करेगा न आत्यंत का नाशा रहा वह फर्कम आत्यंत का नाश नहीं है तत्पर्क नहीं है तो, तो यहां केवल कहना है देह को छोड़ करके जीव छोड़, चल जाते अन्य जीवों को प्राप्त करता है उपाधि के नाश जो हो जाएगा औपाधि के रूप कैसे रहेगा तो जिनाशी तो है जीवा पेत वा वकील शरीर इत्र न विमोक्षोर्थ किंतु लोकांतरे गति जीवा जीव अप जीव रहित जीव से रहित ही शरीर मिले जीव चले जाने पर जीव रहित हो गया तो शरीर नष्ट होता है न स जीव नहीं मरता है इत्यास न विमोक्ष ये विमोक्ष नहीं और शरीर नित्य है जीव अविनाश है ये अर्थ नहीं किंतु किन्तु गति ये मुख्य अर्थ नहीं लोकांतरिक गमन है अन्य लोग जीव जाता है जीवापेतम का तो जीव रहित जीव रह तो जीवन तक जीवन छोड़ जाए सर्व को सर्व नष्ट होता है बाब का क्या अर्थ है एवं एव। एव। जीव न मिलती चलते जीव नहीं मरता है ये पूरा पीछे शंका करता है तो सिद्धांत कहा यहाँ विमोक्ष अर्थ नहीं है देह नष्ट होता है जीव अन्य शरीर को प्राप्त करता है अन्य लोग को जाता है ये कहा गया है सौ उपाधि के रूप तो विनाशी है गति। तो। जीवक को यहाँ विनाशी कहा जो जीवक का वात्यार्थ वो विनाशी लक्ष्य अर्थ विनाशी नहीं तो जो वात्य अर्थ को विनाशी कहा गया जीवत से विनाशी थे अहम ब्रह्मास्मी तो अविनाशी ब्रह्म ताजात्म ज्ञानम न घटते संकट है जीवन यदि विनाशी होगा ब्रह्म तो अविनाशी निश्चय है उसके साथ अहम् ब्रह्मास्मि, ब्रह्म के साथ एकरूपता रूपता ताजात्म्य एक होगा अविनाशी ब्रह्म के साथ ताजात्म ज्ञान नहीं होगा क्योंकि एक विनाशी जीव uh, और ब्रह्म तो अविनाशी ध्वनि की एकता कैसे होगी ये शंका करता है पूरे विश्व ना ब्रह्मे बुत नाम विनाशी चेन तत्ना्य बाधायाम संभवा स विनाशीति न बुद्यत स विनाशी विनाशी जीव अहम ब्रह्म न बुध्यत जब जीव विनाशी है अहम ब्रह्म से ज्ञान के से होगा न बुध्यता क्योंकि ब्रह्म तो अनाशी है तीक नहीं क्योंकि सामनाधिकरण जो अहम ब्रह्म में सामनाधिकरणीय सामनम अधिकरण यु पद होते सामनाधिकरण ये पद से तत् सधिकरण तस्व सधिकरण पद का सामनम अधिकरण यस्य पदस्य अधिकरण क्या है पद का अर्थ पद अर्थों को, को कहता है वो आश्रय आलंबन होता है अर्थ अर्थ होता है पद का आश्रय एक ही आश्रय हो पद का तो समाधिकरण होगा दो पद का एक अर्थ होगा तो समानधिकरण होते हैं। एक भूतल में घट रहेगा और भूतल में पट रह सोनों का अधिकरण भूतल है, तो है तो घटना समानम घट अधिकरण के साथ समानम एकम अधिकरण में पटस्त सब पट हो गया घट समधिकरण घट अधिकरण के साथ समान एक अधिकरण पटेगा तो घट का समानधिकरण हो गया पट पटना में रहेगा गटर से समानाधिकरण समानधिकरण एक अर्थ में दो पद रहेंगे तो दोनों पद का एक अर्थ हो गया आलम्बन नीलम उत्पलम एक पु, कमल पुष्प है नीला नीलबन है उसको नील भी कहते हैं उत्पल भी कहते हैं नीला पद के भी आलम्बन हो पुष्प कमल पद के आलम्बन पुष्प है हमेशा नीला पद का आलंबन नहीं पुष्प किन्द्र जब नील कहते है उत्पल कमल ही नील काश्रय और उत्पल पद का आश्रय दोनों पद का आश्रय ही कर्त होगा यह नील और उत्पल में सामान अधिकार नहीं है नील पद के प्रवृत्ति निमित्त है नील एक शब्द कहा होता है प्रवृत्ति निमित्त जो नील है उसको नील कहा ये नील काला को नील कहे तो नील कहा जाएगी नील कहेंगे नील कहेंगे बस्तर को नीला कहेंगे नीला बनना है तो कहेंगे नील रूप जो समय है उसको नील कहा जाएगा कमल में नीला रहेगा तो उसको नीलक आ जाएगा नीला है क्योंकि प्रवृति निमित्त नीलत्व तो है और उत्पलत्व है प्रवृत्ति निमित्त उत्पलत है उत्पलतव कम पद में रहने वाली जाति दो हो गया प्रवृत्ति निमित्त शब्द घट प्रवृत्ति क्या निमित्त होता है घट शब्द की प्रवृत्ति क्या निमित्त होता है घटतत्व घटत्व जहाँ है उसको घटकेंगे इसलिए पट को घटक रहते है क्यूँकी पट में घटत्व नहीं है घटपद की प्रवृति प्रयोग करने के लिए निमित्त कारण है जहाँ रहेगा वहाँ घट का प्रयोग किया जाएगा प्रामाणिक घटपद की प्रवृत्ति निमित्त घटत्व जो शक्यता आवश्यक होता तो है घटपद का शक्यार्थ होता है घट उसमें रहेगी शक्यता आवश्यक घटतत्व तो तो जाती वो तो घटपद की प्रवृत्ति निमित्त है सामानाधिकरण का लक्षण करते भिन्न प्रवृत्ति निमित्त कब्द यो एक अर्थ दो शब्द है दो शब्द का प्रवृति निमित्त भिन्न भिन्न नील पद का प्रवृति निमित्त नीलत्व और उत्पल पद का प्रवृति निमित्त उत्पलत्व दोनों प्रवृति निमित्त भिन्न भिन्न हुए एक नीलत्वत्व तो भिन्न प्रवृति निमित्ते यही पद ते पद भिन्न प्रवृति निमित्ते भिन्न प्रवृति निमित्त के भिन्न प्रवृति निमित्त कहो हो शब्द हो भिन्न प्रवृति निमित्त कहो शब्द एक ये समानाधिकरण एक अर्थ में दो शब्द रहेंगे तो समान अधिकरण में आ जाएगा कि प्रवृत्ति निमित्त भिन्न भीन भिन्न होना चाहिए भिन्न प्रवृत्ति निमित्त कहे हुए शब्द है और एक अर्थ वृत्तित्व ये समानाधिकरण दो पद है एक नील एक उत्पल दोनों का प्रवृत्ति निमित्त भिन्न भिन्न नील तो उत्फल तो कितु नील उत्पल दोनों पद एक अर्थ में रहते एक कमल पुष्पल में भिन्न प्रवृत्ति निमित्त कोई शब्द एक अर्थ वित समाधिकरण यहाँ इस पर अहम ब्रह्म दो पदे है प्रसमान है समान अधिकरण दोनों समान विभूति होनी चाहिए समानाधिकरण होने पर तो अहम ब्रह्म कहने से जो अहम का अर्थ ब्रह्म का अर्थ वही एक होना चाहिए अहम का अर्थ भिन्न ब्रह्म का अर्थ भिन्न होगा तो हम ब्रह्म कहेंगे अस्म तो अहम पद का तो तो ब्रह्म पद का एक अर्थ होना चाहिए समानधिकरण कैसे होगा अहम पद का अर्थ यदि विन्नाशी है ब्रह्मपद का विनाशी दोनों के किस होंगे तो सिद्धांति कहते हैं सामानकरण से बाधाया मत संभव बाधा में संभवो सामान्याधिकरण चार प्रकार होते हैं सामान्याधिकरण चार प्रकार है एक अभ्यास पहला क्या हुआ अभ्यास दूसरा है एकत्व द्वितीय क्या हुआ एकत्व तृतीय हो जाएगा विशेषण तृतीय क्या हुआ चतुर्थ हो गया बाधा बाध अभ्यास एकत्व विशेषण बाधाथ कस्य अभ्यास एकत्व विशेषण बाधाथक समाधिकरण समान अधिकरण चार्य अर्थ है बोले अभ्यास दूसरा क्या हो गया एकत्व तृतीय तो.. तो। हो गया विशेषण चतुर्थ हो गया बाध अभ्यास कैसे होता है बुद्धिपूर्वक आरोप करते बुद्धिपूर्वक अभेद आरोप करते अभेद आरोप कैसे करते सिंह हो मानव ये मानव सिंह है कोई तो लड़का को देखा गया कहती ये सिंह है ये आरोप क्या जाता है सिंह वस्तु है क्या वो आरोप क्या जाता है बुद्धिपूर्वक को समझ करके मानव को को कहती है तो सिंह मानव का समान आदि हुआ ना नहीं सिंह पद का अर्थ जो अरण्य में रहता है वो लड़का हुई क्या तो यहाँ अभ्यास है भिन्न बुद्धि पूर्वक का आरोप करते अभ्यास होता है ये भी समान अधिकरण हुआ एक का बाद होता है सिंह नहीं है वस्तु सिंह सदृश है सिंह क्या अर्थ करेंगे सिंह सदृश तो बुद्धि बुद्धिपूर्वक अभेद आरोप करते उसका नाम हो गया अभ्यास और एक, एक वास्तव वा अवेद हो तो एकत्व द्विजोतम ब्राह्मण ब्राह्मण द्विजोत्तम द्विजा नाम उत्तम द्विजय कौन है ब्राह्मण क्षेत्र वैसे उनमें श्रेष्ठ है ब्राह्मण द्विजोत्तम ब्राह्मण तो ब्राह्मण शब्द का अर्थ द्विजोत्तम का अर्थ एक है अलग अलग ही एकत्व अधिकरण द्विजतम ब्राह्मण अथवा द्विजतम ब्राह्मण यहाँ भी समान अधिकण है यहाँ क्या हुआ एकत्व पहला हो गया पहला हो गया अभ्यास दूसरा हो गया एक और एक के विशेषण नीलम ये विशेषण है नीला उसका विशेषण होता है तो भी समान अधिकण होता है और विशेषण के बाद और क्या बाघ बाघ कैसे है चौर स्थान कल चोर समझ करके रात सम देखा चोर कड़ा है और सुबह जाकर देखे वो पेड़ का टूटे चोर नहीं दूसरे क्या बोलते है चोर स्थानु है चोर स्थानु क्या चोर नहीं किंतु स्थानु है चोर का निषेध करके स्थानु सर्प समझ के दर्व के भागे फिर जाकर कोई देखा के रसी है बोले सर्प रज्जु क्या कहते सर्पोरजु सर्प रजू सर्प होगा तो सर्प है सर्प का बाद करके रज्जु कहा जाता है ये बाद में समानाधि यहां समानाधिकर्प रज्जु चोर स्थानु समानाधिका ने जो चोर हो ठूंढ होगा चोर नहीं किंतु सानी। एक सर्वम करके एक आता है सर्वम खल ब्रह्म ये जो नाम रूपात्मक सब दिखता है वो ब्रह्म है ब्रह्म नाम रूपात्मक है ये सर्व नाम रूपात्मक है तो एक कैसे होगा इसलिए सर्व नास्ति किन्तु ब्रह्म जो नाम रूपात्मा सब दिखता है ये नहीं है क्या ब्रह्म ही है नाम रूपात्मक जगत नहीं है किंतु क्या है ब्रह्मा है नाम रूप का बाध करके ब्रह्मा है ये सर्वम कर ब्रह्मा भी ये क्या हुआ समान अधिकरण बाद समाधिकरण है अहम ब्रह्मास्म भी अहम शब्द का बाध करके ब्रह्म बाधायाम सम्भव समाधिकरण से बाधायाम अपनी संभव आहम शब्द का अथवा सीधा वाषा नहीं है किन्तु ब्रह्म है ये बाध समण करके अहम ब्रह्म ज्ञान होगा जीवी जीव तो है अहम् ब्रह्म इस ब्रह्म रूपेण आत्मा न बुद्ध तो पूरा है से आत्मा को नहीं जानेगा क्योंकि जीव विनाशी है एक विरोधा विनाशी और अविनाशी न एक होंगे इसी चेन मुख्य सामना अधिकरण भावे विशिदांत कहता है मुख्य सामना अधिकरण एकत्र नहीं होगा मुख्य सामना अधिकरण कौन एक नहीं होने पर भी बाधायाम सामनाधिकरण संभव बाधा में सामानकरण संभव है कैसे बात होगा जीव भाव बाधे न ब्रह्म भाव भगवं तो शक्य थे जीव भाव का जीवत्व जीव भाव का तो जीवत्व का बाध करके ब्रह्म तो ज्ञान होगा जीवत्व का बाध कर देना जीवत्व का बाध करके ब्रह्म भाव अनिश्चय हो पड़ता है न तत्माधिकरण से बाधायाम अति संभव बाधसाकर वाक्या प्रतिपत्ति प्रकार वाषि कार्य सब दृष्टा हीम तद्वाक्योदापूर्वक दर्शयति बाधा सामना जब वाक्यार्थ की प्रति प्रति ज्ञान है किस प्रकार होता है अहम ब्रह्माष्टमी सप्तम आदि वाक्यर्थ का ज्ञान कैसे होता है उस प्रकार वार्षिक कार्य ही अभी तो वार्तिकार ने कहा है दृष्टान्त तो के साथ वार्षिक कार भगवान सूर्य स्वराचार्य ने कहा है ये इम अर्थम इसी अर्थ को तद वाक्य उदाहरण पूर्वकों दसेंगी उनके वाक्य का उदाहरण दे करके दिखाते है ग्रंथकार स्थानु स्थानु स्थानु पुंधिया पुंधिया योयस्थाणुुमश कुम धिस्थाणुरीव ब्रह्मास्मी धिया स्थानु बुद्धिर्वर्त्यते यो यम सब ये स्थानुपमाने सब कभी स्थानु को पुरुष समझते है कभी पुरुष को स्थानु समझते तो पुरुष है उसको ठूं समझा कहते यो एव स्थानुपाने सर जो स्थानु पुरुष है स्थानु नहीं किंतु पुरुष है तो उसमें किसका बाज होगा थानु का पूं बुद्धि से जिसको स्थान क्या पूरीव ये दृष्टान हुआ पुरुष बुद्धि से जैसे स्थानुधि की निवृति होती है पहले साणुधि होती थी साणु निश्चय उसका निवृत्ति हो जाएगी कैसे पूंधिया पुनधिया पुरुष ज्ञान से स्थानुधि की निवृत्ति जैसे होती है ठीक इसी प्रकार ब्रह्माष्मी थी दिया ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मी वाक्य से ज्ञान होने पर ब्रह्म बुद्धि से किसकी निवृत्ति होगी अहम् बुद्धि निवृत्ती ऐसे साथ ही अहम बुद्धि अहम जो अहम् बुद्धि निवृत्ति हो जाती है अहम् ब्रह्मास्मि तो ब्रह्म बुद्धि से अहम् बुद्धि की निवृत्ति होगी ऐसे स्थानों कुमान स्थानु कुमान कौन से कुमान बुद्धि से पुरुष बुद्धि से स्थानु बुद्धि की निवृति अहम ब्रह्म कहें तो ब्रह्म बुद्धि से अहम बुद्धि के की निवृति साथ अहम बुद्धि निवर्त स्थान पुमान स्थानुरे सपुमान स्थानु का अनुवाद करके पुरुष विधान किया गया ये स्थानु नहीं किन्तु पुरुष है इतने वाक्य पुरुषत्व तो बोधे न पुरुषत्व तो के बोध होने पर स्थानुक्त तो बुद्धि स्थानुक्त तो तो उसमें ज्ञान होता था स्थान तो ज्ञान नष्ट हो गया एवं अहम ब्रह्मास्तम बोधे अहम ब्रह्मा से ज्ञान होने पर अहम बुद्धि बुद्धि कैसे कर्ता अहम अस्मी रूपा अहम बुद्धि कैसे अहम करता भुक्ता इत्यादि ये रूपा सर्वा निवर्त सब नष्ट जाती ब्रह्म ये रहेगा ब्रह्म अहम बुद्धि सब निवृत्त हो जाती है नैषकम सिद्धाव्य माचार्य स्पष्टी साधास्ु सत अपि नष्क सिद्धे के ग्रंथ निक भगवान श्राचार्य का नष्क सिद्धि सप्तम सिद्धौत आचार्य स्पष्ट कहा है बाधा में सामना कहा अतः बाधार बाधार ये करने जो ब्रह्मास्मि स्पष्ट कहा गया बाधार सर बाधारसत्व अस्त अहम ब्रह्मस्में ये एवं का तो, तो उतर प्रकार ना। आचार्य का भारतीय कारी कार्य सिद्धू, सिद्धौ नैष्कर सिद्धनामक ग्रंथ में करने से बाधार है करने बाधार क्या करने से बाधार क्या सिद्ध हुआ अस्तु सामना पड़ता ब्रह्म अहमस्मी वाक्य अहमस््रह्म इसी वाक्य में तत्ते तो तो समानधिकरण से बाधार तत्व अस्तु समिकरण बाधार्थक है अहम के निवृत्त हो जाएगी अहम तो जीवत्व तो कर्ता भोक्ता आदि की निवृत्त हो जाएगी ब्रह्म ही से रहता है इसे बाधार बाधार्थक समानधिकरण है ननु बाधायाम न न एवं श्रुतिषु बाधायाकृष्ट कहींकरण कहीं भी नहीं दिखता है इस का कम से उत्तर देते सर्वं सर्वं ब्रह्म, सर्वं इत्यत्र बाधायाम इसका कंसेरोम ख्रह्म ये सब बाधा में सामनाधिकरण सर्व का बाध करके ब्रह्म का विधान करना वासुदेव विधान करना वो सब दिखता है सब नहीं किंतु वासुदेव ही ये वासुदेव स्वदेश से कहो ब्रह्म सद्य से कहो एक ही ये बाधाएम सामनाधिकरण दिशो अद भविष्य बाधा में सामनाधिकरण हो जाएगा सर्व ब्रह्म जगता, जगता। सामना अहम ब्रह्मेत जीवेन साकृतिर्भव ब्रह्म श्रुतिवाक्यंपूर्वता सर्वं ब्रह्म सर्वस्वृश क्या न जगत न सारा जगत ये दिखता है सर्व ब्रह्म का तो जगता सामना तो। जगत के साथ जिस प्रकार सामनाधिकरण है ब्रह्म का जगता तृतीया जगत के साथ ब्रह्म यथा तथा इसी प्रकार अहम् ब्रह्म जीवेन अहम् ब्रह्म इस वाक्य के द्वारा जीवन सामना सामना सामना अधिकृतिर्भवे जीव के साथ ब्रह्म का समानाधिकरण हो जाएगा इसे जगत के साथ समानधिकरण सूची में कहा गया सर्व ब्रह्म तो अहम ब्रह्म ब्रह्म इसलिए यहाँ भी जीव के साथ ब्रह्म का समानाधिकरण हो जाएगा समानाधिकरण से जैसे वहाँ जगत का बाध होता है ब्रह्म का विधान किया जाता है इसी प्रकार अहम काम की निवृत्ति होगी अहम तो जीवत्व कर्तृत्व आदि की निवृत्ति होकर ब्रह्म ही बोध होता है अहम् अभी अहम ब्रह्मास्मी वाक्य में अहम शब्द और ब्रह्म शब्द जो सामनाधिकरण है वो तो बाद में सामनाधिकरण सामनाधिकरण कहा गया किंतु विवरणाचार्य प्रकाशात्म यति विवरणाचार्य ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्य है भाष्य के ऊपर चतुसूत्र के ऊपर व्याख्या है पंचपादिका, उनके शिष्य भगवान पद्म पदाचार्य ने है पंचपादिक्या पंचपादिक्या है लिखा है पंचपादिका ग्रंथ पंचपादिका का व्याख्यान है विवरण प्रकाशात्म ने लिखा है विवरणाचार्य उनको कहते है ये मुख्य विवरण आचार्य मत है कहीं कहीं वाचस्पति मिश्र ने भाष्य के ऊपर जो व्याख्या लिखी कहीं कहीं थोड़ा मतभेद है मुख्य विवरणाचार्य मत को मानते हैं। तो विवरणाचार्य ने बाध समाधिकरण का निराकरण किया विवरणाचार्य बाधा सामनाधिकरण निराकर बाधा अर्थ में समानाधिकरण का निराकरण क्यों किया यदि बाध में समाधिकरण भारतीय का कार भगवान ने कहा अब विवरणाचार्य ने उसका निराकरण कैसे किया इत्याशं क्य अहम शब्दस्थ से विवक्षित वो मुख्य समाधिकरण माना बाद समाधिकरण विवरणाचार्य जी ने नहीं माना क्यों नहीं माना अहम शब्द का लिया अहम शब्द का क्या से करेंगे अहम शब्द क्या वाच्यार्थ होता है एक लक्ष्यार्थ से, है वाच्यार्थ लेंगे तो ब्रह्म के साथ उसकी एकता होगी इसलिए बाध है समाधिकरण और अहम शब्द का लक्ष्यार्थ ले लेंगे तो ब्रह्म के साथ मुख्य समाधिकरण है वार्तिकार ने बाध समाधिकरण कहा सर्वम खुदम ब्रह्म सर्वहित ब्रह्म इसको लेकर के और विवरण विवरणाचार्य ने कहा जो विचार करता है साधक अहम शब्द का विचार करते करते जब शोधित तो हो जाता है बुद्धि देह इंद्रिया से अतिरिक्त तो कुटस्व को जान लेता है तो अहम असीम ब्रह्म ज्ञान तभी होता है तो अहम शब्द से देह इंद्रिया आदि लेगा उसे भिन्न कूटस्व को तो लेता है तो लक्ष्यार्थ को तो जो लेता है तभी ब्रह्म के साथ एकता होती है ब्रह्म के साथ एकता का निश्चय होने के पहले साधक को लक्ष्यार्थ निश्चय होता है जो लक्षाथ निश्चय होता है तो अहम शब्द से किसका लेगा कुटस्थ कूटस्थ कूटस्था ब्रह्म की एकता है मुख्य सामना तेरह शूटस्थ सेवक्ष्य बाधा निराकृत प्रयत्न तो विवरण कूटस्थ्य विवक्षया करण से हम ब्रह्मी वाक्यवत्न विवशिया निराकरण कियाक विवरण क्यों कुटस्थ से विवक्ष या अहम शब्द से कुटस्थ की विवक्षा करके अहम शब्द सजी तत्व पदार्थ अहम शब्द का बाधा समाधिकरण होगा बाधा समाधिकरण निराकरण करके मुख्य समानाधिकरण माना इसे कुटस्थ को लेकर के ले करके पूर्ण भदशले पूर्ण किया पूर्णमाय पूर्णमेविष्य ओं शांति शांति शांद शंकर शंकरचार्य केशवं वादराय पुनः पुनः ईश्वरो ईश्वर क्षिणामूर्त नमः ओम शाति शांति